श्री श्रीरामकृष्णकथामृतं परिशिष्टः चतुर्थः परिच्छेदः प्रभुः श्रीरामकृष्णो भक्तहृदये श्रीरामकृष्णस्य प्रथमो मठः तथा नरेन्द्रादीनां साधनं तथा तीव्रवैराग्यम् अद्य वैसाखीपूर्णिमा चतुर्नवत्यधिकद्वादशशततमभङ्गाब्दस्य वैसाखमासस्य पंचवशो दिवस मे मसमो दिवस सप्ताशाद्रीष्टवर्षे शनिवासरी अपराह नरेन्द्रो मास्टर महोदय सह आलपति कलिकता स्थित गुरुप्रसादचतरधरधरि धर्न, इख्यां लघुसरिया गृहस नीचे प्रकोष्ठ में लघुकट्टोपरी उभा मणि तत्प्ठे अध्ययन कर मर्चेट ऑफ वेनिश् कॉमस्कज सेल्फ कल्चर सकला है पुस्तका पढ़ती पाठ प्रस्तुति कौती विद्याले पठनीय कतिचन मसा व्यतीता अभूव प्रभु श्रीरामकृष्ण भक्ता अकूल अकूलपाथोध विप्ल स्वधाम प्रस्थि अनूढ़ा कृत चाह प्रभो श्रीरामकृष्ण सेवा यनेसूत्रेण बद्धा सज्जा स भूजो न छिदेलिम सहसा कर्णधार से दर्शना आरोहिणो विता अभूवन सत्यं सर्वे तो एक मिथो मुख प्रेक्षिण सी इद्म परस्परम दृष्टि न भूय ते अन्य जनेह आलापो न पुनः रोचते तषयकलाप न कि चिंत तब दुम नो उत्तर व्याकुन माता आहूय चेत आह्वेश दर्शन दाशते उक्वा गतवा आंतरिके सह अवश्यम निर्जने यदाजने तदा सा आनंदमय मूर्ति स्मर्य मगेण अटती उद्देश्य हीना एक क्रंदो भ्रमती श्री प्रभु अतो मंडे मणिम उतवा यूज मगे क्रंदो भ्रमित अतः शरीरत्यागा किंचित्ल अ कचन चित कुछ अहम इदानम जीवन अस्मी। अस्मी अनित्य संसारे अस् अस्त्यसंसारे इनमें स्वयं मने चे शरीरत्याग कर्म शक्नों तत्व पोगंडशीपुरद्या स्थित रात्रिंदिवेतारन आ पुत्रिकाव स्वस्वगृह प्रत्यागता श्री प्रभु कम अभी सन्यासीनो बाह्यचिह काषाय वस्त्रदीना धारणा अथवा गृह उपाधिगा ननुद्धवाधे दत्घोषक्रवर्ती घोषालाद्युपाधि युक्त पिचय श्री प्रभो अदर्शना कतिचन दिना प्रायछन किंतु श्री प्रभु तान तेगि कृत् गिजना प्रत्यागमनाथ गृह नासीद्रां अवदत भात्र यूज पुनः पुनः क्व ग्यथ ए वसती क्रीयताूज स्थाथ तथा अस्माक स्थनमित अथथ संसारे एवं कृत्ता रात्रिदिव कथम स्थसयामी तुष्मा अहम काशीपुर श्री प्रभोसेवा यद अयक्षम इधान तर गृह व्ययनर्वाहो भाष्य सुरेन्द्र प्रथम तो दस त्रिशदूप्यक्षन क्रमेण यदा मठे अने भ्रातर योगदान पंचाश्वा षिवाका आरब्धवान दात आरब्धवा अतः शत्य अ प्रायछत वराहनगर यदृह परीक तरक्रम क्रयमूल्य शुकमश्यचक ब्राह्मण से वेतन षड्वप्यवशिष्ट अन्न दिव्धोपालटू तारका निवास गृह नस्त कनियान गोपाल प्रथमत काशीपुर श्री प्रभो पीठ तथा आदाय तत तत्क्रीत गृहम अगच्छत सह पाचको ब्राह्मण शशी रात्रो शरद आगत अतिषतारको वृंदावनम किया दिवस मध्ये स अ आगत संविता नरेन्द्र सरक्षसी बाबूराम निरंजन कालीप्रसदा प्रथमत अंतरा अंतरा गृह आग्छन राखाल लाटू योगेन्द्र कालिप्रसद साक्षा तस् वृंदावन अगछन कालीप्रसाएक मसमे राखाला कियन मसान योगींद्रे एक वर्षातर प्रत्यागत कियसमध्ये नरेन्द्र राखालरंजन शरथसी बाबूराम जोगेन्द्र काली प्रसाद लाटव अतिष्ठन न पुनः गृह प्रत्यागमन अकुव क्रमेण प्रसन्न सुबोध आगत स्थितौ गंगाधरो हरि पर संगत धन्यु अय प्रथम मठ तव हस्तेन निर्मता तौसाभिक्ष अय्रमो निर्मी म कृत्वा प्रभु श्रीरामकृष्ण तस् मूलमंत्र कामनी कांचन त्याग मृतिम विधतवा कौमरवैराग्या कौमराग्यवद्भि शुद्धात्म नरेन्द्रादिभक् पुनः सनातनों हिंदुधर्मो जीवसम्क्ष तेन प्रकाशि भ्राता तव ऋण को विस्मरे मठ से भ्रतरौ मतृहना बालका इव अति तथा अपेक्ष, तव अपेक्षा कुर कदा आयासी अदयृहरिक्रयमूल्यना सर्वाणी रूप्य व्ययीता अद भोजनाथ किस्त कदा यासी आगम्य भ्रातृण भोजन व्यवस्था विधासी तव अम स्नेह स्मती चेह कौश्रु विसृेत नरेन्द्रादीनाश्वरकते व्याकता तथा प्रायोपेशन प्रसंग कलकाता तस् नीचे प्रकोष्ठ नरेन्द्रो मणिना सह आलपति नरेन्द्र इद्भ मठ से सर्वत तीव्र वैराग्यम भगवदर्शन कृते सर्वे अस्थिरा नरेन्द्र मणिप्रति मह्यं कि रोचते इदानमता सह आलपी इच्छा सद्य उत्था गच्छा नरेन्द्र कीूषणिषण वदती पेसन क्या मणि तदुत्म भगवत्ते सर्व तो कर्त शक्य नरेन्द्र यदि क्षुधा चोढ़ुम न शक्न मणि तरी भोक्त पुनः प्रवर्ति नरेन्द्र पुनः कियत्म अतिषद नरेन्द्र भगवान इति बोधो यव कमी सकेदी प्रत्युतर नाप्तवा ना अस् कति अपश्यम मंत्र स्वर्णाक्षण प्रोज्जल चकास्ति भूयसा अन्यान रूपी अपश्यम तथा शातिर अभी षट मुद्रा दाशते नरेन्द्र शोभाबाजार अंशतः प्र यान वराहनगर मठम गच्छति अतः सर्मुद्रा अतिशीघ्र सातु सातीमहोदय यान सगता सातु नरेन्द्र सेवयस्क मठ सेराकसु अत्यम प्रीतिमा सर्वदा मठम ग तर गृह वराहनगरमठ से सीपत कलिकार कर्म करो गृहसान अस्त ये यान कार्यालय सगता नरेन्द्र मण्ये मुद्रा प्रत्यवान किं सातुना सह यामी किंचितिज् प्रास्ता मणि किंचितिद उपहार प्रासीवां मणिरपी यनम आरूढ़ त मठं या संध्यासम सर्वे मठम उपता मठ से भ्रतर कथम यापयी तथा साधना कुरी मणिद्रक्षति प्रभु श्रीरामकृष्ण पार्षद हृदय किदृक् प्रतिबिंबों त्रुम मणि अंतरा अंतरा मठदर्शन कर मठे निरंजनों तर कव माता अस्त द्रष्टुम गृह गाबूराम शरद काली क्षेत्र गता तुनरपेयन स्थित श्री श्रीरथयात्रा दर्शन क्य प्रभो श्रीरामकृष्णस विद्यासंसारध्र मठ से भ्रातृण पर्यवेक्षण कौती प्रसन्न कतिचन दिना साधना कौती स्म नरेन्द्र तत्समी अ प्राय पेशन प्रसंगम उत्थित नरेन्द्र कलिकाता गत ही दृष्टि तदवसरे स्वा सन सचल नरेन्द्र आगम्य सर्वं शुतवा राजा कथम तस्म गमनाति दत्तवा किंतु राखालो ना मठ तो दक्षिण किंचिद भ्रमित अगछत राखाला सर्वे राजा आहव अस्थ राखालराजकृष्ण नाम नरेन्द्र राज आगछत सखिद भर्सते भर्षय कथं तस्में गमना प्रदेश प्रति तम पाद पाद्यवधि विधाय प्रवचन कुर आसी तम कथम न वारित हरीश अतिमृदुस्वण तारकाग्रजेन उक्त तथा स प्रस्थित नरेन्द्र मटर्मोद प्रति पश्य महां संकट अकस्यांसारे निपति पुनः वराक क्व ग राखा दक्षिणेशर कालीटीत प्रत्यागवनाथ तम सहत्वा अनयत राखाला नरेन्द्र नरेन्द्र प्रसन्न विषय उक्तवा प्रसन्नों नरेन्द्रा एक पत्र लिखित तत्पत्र पठ्यते अं विषय लिखि अहम पदव्रजन वृंदावन प्रति चलि अवस्था मम कृते व्यपत्तिक अवपरिवर्तन होती पूर्व माता पिता तथा गृहस्थ जमेशा विषय स्वप्नम अवश्यम तथा माया मृतिमश्यम वारद्वयं अति क्लेश प्राप्त गृह प्रत्यागमन कर्तव्य आसी अत इधं दूर ग्छा परम हंसदेव मवदत तव गृह तैह सर्व कर्म शक्य तेज विश्वासों नेय राखालो वद प्रस्थि तशा पुनः उत्तवा नरेन्द्रा गृह जाति माता भ्रत तथा भगनी आदा किंच न्यायालय व्यवहार निर्वाहयुं भदुसा मम गृह जिग्मा सैत नरेन्द्र एतं वचन धुप्त तूष्णीम अतिषत राखाला तीर्थभ्रमण विषय आलपति वह अथि तो किृत्म त्रवता भगवदर्शन कुत संपन्न राखाला शयान अस्ति, समीपे भक्ता केचन शयाना केचन उपा सल चल नर्मदा प्रति यात्रा नरेन्द्र प्रस्थन किं सै ज्ञान किंती यानम ज्ञान में कुरशि कस्न भक्त तरी संसारग कथत नरेन्द्र राम न प्राप्त श्यामेंह स्थाया तथा पुत्रपुत्रीण पिता भाई कीद्वा नरेन्द्र किंचित कालाये उत्थ गखा शयान अस्थे की क्षण पर उपेष्ट क्चन भ्रता शयान सन् सरह वदश्वरा दर्शना अत्यंका सन्ईव अरे मह्यमेका छुरीका आनीय देन कि कर्मण पीड़ा न पुनः सह्य वेदना बीती नरेन्द्र गंभीर भाव तत्र हस्त प्रसाद गिहामेशा हास् प्रसन्न विषय पुनः आलाप्राचल नरेन्द्र अया तरी पुनः संन कथम राखाला मुक्ति मुक्ति तत्व तत्स्तके अस्थित संयासीना अवस्थित नेयती सन्नस नगर से प्रसंग अस्त शशी अहम संन्यासदीक न गणयामी मम अगम्य स्थानीश अहम स्थक्नो भवनाथ प्रसंग समुत्थ पत् अति कठिना पीड़ा अजाता नरेन्द्रखाल प्रतिनाथ से भार्मे जीविता अतः साममोदिणेशमणा गाकुगाछीस्थस उद्यान प्रसंग आपतिमंदर निर्माती नरेन्द्र राखाला प्रतिमहद मटर महाशय एक नस रक्षक निर्ोजित राखाल प्रति क्व अहम कि न जाने संध्या प्रभो श्रीरामकृष्ण से प्रकोष्ठे शशि गंधरसधूप दु प्रकोठता प्रति आसन त्र गसधूम दत्वान् तथा मधुस्वरे कुरम करीराजनम प्रचल मठस् भ्रतर तथा अने भक्ताजलो दंडा सन्त निराजन नीराजनदर्शनं कुर्वते घंटा कास्यघण्टावाद्यं वाद्यते भक्ताः सर्वे संस्वरेण नीराजनगानं तेन सह गायन्ति जय शिव ओङ्कार भज शिव ओङ्कारं ब्रह्मविष्णुसदाशिव हर् हर् हर, हर, हर, हर महदेव नरेन्द्र एतद्गानं प्रवर्तितवान् काची धाम्नी श्रीविश्वनाथम् अभित् एतद्गानं भवति मठस्य मणिमठ से कृत्वा दर्शन करीति लब्धवान, मठे भोजनादी सतौदशवाद भक्ता सर्वे शयित प्रयत्न मणि सयत् मणिशाईतव रात्रि द्विप्रहता मणे निद्रा नीति चिंतती सर्वे सी सायोध्या विराजते कवल रामस्दागतवा अदय वैसाखी पूर्णिमा मणिएकाकिने विचर प्रभो रामकृष्णस्य विषय चिंत